लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी दो बैलों की कथा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन उसकी निरापद सहिष्णुता ने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 अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाने लगते जापान की मिसाल सामने है एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और वो है बैल जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में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 आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धप्पा होने लगता है इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते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 पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया पीछे से हांकता तो दोनों दाएं बाएं भागते पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे दिन भर के भूखे थे लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला दिल भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था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 झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है जूरी बैलों को देखकर इसने ऐसे गदगद हो गया दौड़कर उन्हें गले लगा लिया प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा उनका स्वागत करने लगे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 झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका नमक हराम क्यों है चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते स्त्री ने रौप के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला रखते हैं झूरी ने चढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी खाए चाहे मर जाए वही हुआ मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका ना कोई चिकनाहट ना कोई रस क्या खाएं आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे मालकिन मुझे मार ही डालेगी चुराकर डाला ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाह पर हीरा ने संभाल लिया वो ज्यादा सहनशील था संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया फिर वही सूखा भूसा डाल दिया अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे यहां मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही उस पर मिला सूखा भूसा नांद की तरफ आंखें तक न उठाई दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खाली थी वो मारते मारते थक गया पर दोनों ने पांव न उठाया एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया हल लेकर भागा हल रस्सी जुआ जोर सब टूट टाट कर बराबर हो गया गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते हीरा ने मूक भाषा में कहा भागना व्यर्थ है मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी अब की बड़ी मार पड़ेगी पढ़ने दो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है दोनों के हाथों में लाठियां हैं मोती बोला कहो तो दिखा दू कुछ मजा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है मोती दिल में एट कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की नहीं तो मोती भी पलट पड़ता उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया दोनों चुपचाप खड़े रहे घर के लोग भोजन करने लगे उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई उसे एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया यहां भी किसी सज्जन का वास है लड़की भैरों की थी उसकी मां मर चुकी थी सौतेली मां उसे मारती रहती थी इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल होते थे मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा अब तो नहीं सहा जाता हीरा क्या करना चाहती हूँ एक को सींगों पर उठाकर फेंक दूँगा लेकिन जानते हो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दो वही तो उस लड़की को मारती है लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है ये भूले जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते बताओ तोड़ाकर भाग चले हां यह मैं स्वीकार करता हूं लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे इसका एक उपाय है पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो फिर एक झटके में जाती हैं रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई दोनों रस्सियां चबाने लगे पर मोटी रस्सी मुंह में आती थी बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे दोनों की पूछें खड़ी हो गई उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोले देती हूं चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए उसने ग्रांव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़ी रहे मूर्ति ने अपनी भाषा में पूछा अब चलते क्यों नहीं हीरा ने कहा चलें तो लेकिन कल इस पर आफत आएगी सब इसी पर संदेह करेंगे सहसा बालिका चिल्लाई दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं ओह दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं जल्दी दौड़ो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 और एक दूसरे को ठेरने लगे मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया यहां तक कि वो खाई में गिर गया तब उसे भी क्रोध आया संभलकर उठा और फिर मोती से मिल गया मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया अरे ये क्या कोई सांड डोंकता चला आ रहा है हां सांड ही है वो सामने आ पहुंचा दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं साण पूरा हाथी है उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती इन्हीं की तरफ आ भी रहा है कितनी भयंकर सूरत है मोती ने मूक भाषा में कहा बुरे फंसे जान बचेगी कोई उपाय सोचो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में भूला हुआ है आरजू विनती न सुनेगा। का भाग क्यों न चले भागना कायरता है तो फिर यही मरो बंदा तो नौ दो ग्र होता है और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें मैं आगे से रगेता हूं तुम पीछे से रगे दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके साण को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदि था ज्योई ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया साढ़ उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले पर ये दोनों भी उस्ताद थे उसे वो अवसर न देते दे थे एक बार साढ़ झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया साण क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया यहां तक कि साढ़ बेदम होकर गिर पड़ा तब दोनों ने उसे छोड़ दिया दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालू हीरा ने तरसकार किया गिरे हुई बैरी पर सींग न चलाना चाहिए यह सब ढोंग है बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो पहले कुछ खा ले तो सोचें सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया हीरा तो मेड़ पर था निकल गया मोती सिंचे हुए खेत में था उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे ना भाग सका पकड़ लिया हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है इससे तो गया फिर भी अच्छा था यहाँ कई भैंसें थीं कई बकरियां कई घोड़े कई गधे पर किसी के सामने चारा न था सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की पर इससे क्या तृप्ति होती रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती मोती ने सिर लटकाये हुई जवाब दिया मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए आओ दीवार तोड़ डाले मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा बस इसी बूते पर अकड़ते थे सारी अकड़ निकल गई बाड़े की दीवार कच्ची थी हीरा मजबूत तो था ही अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया फिर तो उसका साहस बढ़ा इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आने निकला हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद की और मोटी सी रस्सी से बांध दिया मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला अपने बूते भर जोर तो मार दिया ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए जोर तो मारता ही रहूंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए जान से हाथ धोना पड़ेगा कुछ परवाह नहीं यू भी तो मरना ही है सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जान बच जाती इतने भाई यहां बंद हैं किसी की देह में जान नहीं है दो चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे हां ये बात तो है अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूं मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी फिर तो वो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है आखिर कोई दो घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली फिर बकरियां निकली इसके बाद भैंसे भी खिसक गई पर गधे अभी तक ज्यो कित्यों खड़े थे हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या है अभी तो भागने का अवसर है हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे आधी रात से ऊपर जा चुकी थी दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था जब वो हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ मुझे यहीं पड़ा रहने दो शायद कहीं भेंट हो जाए मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो ही हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता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 किसी ने चारे का एक तरण भी न डाला हाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था यही उनका आधार था दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था ठरियां निकल आई थी एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां पचास साठ आदमी जमा हो गए तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीददार होता सहसा एक दढ़ियाल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे ये कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया हीरा ने कहा गया कि घर से नाहक भागे अब जान न बचेगी मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया कहते हैं भगवान सब सबके ऊपर दया करते हैं उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है चलो अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था क्या अब ना बचाएंगे ये आदमी छुरी चलाएगा देख लेना तो क्या चिंता है मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी बेचारे पाव तक ना उठा सकते थे पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया सभी जानवर प्रसन्न थे चिकने चपल कोई उछलता था कोई आनंद से बैठा पागुर करता था कितना सुखी जीवन था इनका पर कितने स्वार्थी हैं सब किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई आह ये लो अपना ही हार आ गया इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे यही कुआ है मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया हीरा बोला भगवान की दया है मैं अब तो घर भागता हूं ये जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूं नहीं नहीं दौड़कर थान पर चलो वहां से हम आगे न जाएंगे दोनों उन्मत्त तो होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े वो हमारा थान दोनों दौड़कर अपने थान पर आयो खड़े हो गए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 दढ़ियल का रास्ता देख रहा था दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था गालियां निकाल रहा था पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता अब ना आएगा आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा देखूं कैसे ले जाता है जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे सारे गांव में उत्साह मालूम होता था उसी समय माल किन्ने आकर दोनों के माथे चूम लिए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी दो बैलों की कथा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में